देवी भागवत सातवा स्कंध व्यास जी के प्रति जनमेजा का श्रेष्ठ विषयक प्रश्न व्यास जी कहते हैं नारद जी के योग कहने पर देवस दक्ष कुमार हर्यस्वों के मन में यह बात जज गई वे एक दूसरे की ओर देखते हुए सहसा कहने लगे मुनिवर ने बहुत ठीक कहा है अतः पृथ्वी का प्रमाण जान लेने के पश्चात ही हम प्रजा की सृष्टि में सुखपूर्वक लगे इस प्रकार परामर्श करके वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े नारद जी के कथनानुसार पृथ्वी के सर्वांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोग पूर्व दिशा में कुछ दक्षिण दिशा में कुछ पश्चिम और कुछ उत्तर दिशा की ओर उत्साहपूर्वक चल पड़े पुत्रों को चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ वे बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुनः बहुत से पुत्र उत्पन्न किए वे लड़के भी प्रजा की सृष्टि करने के प्रयत्न में संलग्न हो गए नारद जी ने पहले ही की भांति उन पुत्रों को भी समझाकर भेज दिया उन पुत्रों का भी चला जाना देख, देख कर दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को साप दे दिया दक्ष जी ने कहा नारद तुमने जिस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया है उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा कारण तुमने मेरे बहुत प्रकट हुए इसके बाद दक्ष प्रजापति ने वीरणी के उदर से साठ कन्याए उत्पन्न की प्रजापति दक्ष धर्मज्ञ पुरुष थे उन्होंने उन साठ कन्याओं में से तेरह कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ कर दिया राजन उनकी आज्ञा से दस धर्म की सत्ताईस चंद्रमा की दो भृगु की और चार अरिष्टनेमि की पत्नी बनी दो कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया गया शेष दो रही उन्हें भी पुनः अंगिरा को ही सौंप दिया सभी देवता और दानव उन्ही कन्याओं के पुत्र और पौत्र हैं सभी बड़े पराक्रमी हुए किसी से किसी को प्रेम नहीं था द्वेष के कारण परस्पर शत्रुता ठनी रहती थी सभी सूरवीर थे पर माया के अत्यंत प्रभाव वश वे मोह में पड़े रहते थे